देवी भागवत चौथा स्कंद प्रहलाद ने कहा माधव आप देवताओं के भी आराध्य हैं जगत का शासन सूत्र आपके हाथ में है भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है भगवान इन दोनों तपस्वियों का संग्राम में सामना करते रहने पर भी मेरी विजय नहीं हो रही है इसका क्या कारण है मैं पूरे सौ वर्ष तक इन देवताओं के साथ लड़ता रहा किंतु अभी तक इन्हें जीत नहीं सका इसका मुझे महान आश्चर्य हो रहा है भगवान विष्णु बोले आर्य ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं मेरे अंश से इनका अवतार हुआ है इनके विषय में तुम्हें कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए ये दोनों जीतात्मा तपस्वी नर और नारायण नाम से विख्यात है तुम इन्हें नहीं जीत सकते अतः राजन तुम पताल में चले जाओ और मन में मेरी अविचल भक्ति रखो महामते इन तपस्वियों से विरोध करना सदा अवंशनीय है जी कहते हैं, भगवान विष्णु के आज्ञा देने पर प्रलाद को साथ लेकर वहां से प्रस्थित हो गए उधर नर और नारायण की भी तपस्या आरंभ हो गई जन्मेजय ने कहा व्यास जी तब को ही अपना सर्वस्व मानने वाले नर और नारायण भगवान विष्णु के अंशावतार थे उनका चित्र सदा शांत रहता था सात्विक गुणों का पालन करते हुए तीर्थ में रहते थे। जंगल के फल मूल ही उनका नित्य का आहार थे उन धर्मनंदन तपस्वियों ने कभी असत्य का व्यवहार नहीं किया देव महात्मा पुरुष थे तब फिर वे युद्धभूमि में उपस्थित हो परस्पर लड़ने के लिए क्यों उद्यत हो गए किस कारण उन्होंने तप जैसी उत्तम क्रिया का त्याग कर दिया शांति के महान सुख का परित्याग करके उन मुनियों ने क्यों प्रहलाद के साथ युद्ध ठान लिया देवताओं के वर्ष से पूरे 100 वर्ष तक वे लड़ते रहे महाभाग नरनारायण और प्रहलाद का परस्पर संघर्ष क्यों छिड़ गया आप इस विग्रह का कारण बताने की कृपा करें व्यास जी कहते हैं राजन धर्म का निर्णय करते समय सर्वज्ञ मुनियों ने संसार के मूल कारण अहंकार को सत्वादि भेद से तीन प्रकार का बतलाया है अतएव मुनिवर नारायण श्रीधारी होकर इसका परित्याग कर दें। यह उनके लिए अवैध लीला विरुद्ध काम था। बिना कारण कारी की संभावना नहीं होती विषय है जब हृदय में सात्विक भाव उत्पन्न होता है, तब यज्ञ तप और दान होते हैं महाभाग रज और तम के प्रभाव से मन में कलह की भावना उत्पन्न हो जाती है राजेंद्र अहंकार के बिना एक छोटी सी क्रिया भी चाहे वह उत्तम हो या मध्यम कदापि कार्य रूप में परिणित नहीं हो सकती जगत में अहंकार से बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं है अहंकार से बना हुआ यह विश्व उसे त्याग कर स्थित रह जाए यह भला कैसे हो सकता है राजन समस्त प्राणी अपने कर्म के अनुसार विवश होकर बार बार संसार में जन्मते और मरते रहते हैं देवता मानव और पशु आदि अनेक योनियों में उन्हें भटकना पड़ता है रथ के चक्के की भांति इस संसार को सदा से परिवर्तनशील बताया गया है प्रत्येक युग में जगत प्रभु जनार्दन नियमानुसार अनेक अवतार धारण करते हैं महाराज सातवें वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्रीहरि के जो अवतार हुए हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो एक बार भिगु मुनि ने भगवान को श्राप देना चाह उनकी बात सत्य करने के लिए श्रीहरि ने अवतार लेने का वर दे दिया महाराज फिर अखिल जगत के अधिष्ठाता भगवान श्रीहरि अनेक रूप से धरातल पर पधारने लगे